निरोध परिणाम परिणाम वो में क्या होता है का दबना और निरोध संस्कारों का उभरना व्युत्थान संस्कारों का दबना और निरोध संस्कारों का उभरना ये क्या है चित्र का निरोध परिणाम है इसके होने पर क्या बताया था चित्त की प्रशांत भाषा बनी है और समाधि परिणाम क्या है कि चि चित्त में अनेकाग्रता का किरो भाव और एकाग्रता का उदय चित्त में अनेकाग्रता का और किरोाग्रता का उदय ये क्या है समाधि परिणाम है और एकाग्रता परिणाम क्या है समान रूप की वृत्तियों का शांत और उदित होते रहना एकाकार वृत्ति हो एकाकार ज्ञान हो ढे के आकार की वृत्ति बनी हो तो पूर्व वृत्ति शांत हो जाए और नई वृत्ति का उदय हो जाए क्योंकि चित्त की वृत्तियाँ सभी क्षणिक हैं लगातार एक ही वृत्ति रहती है या एक समान वृत्तियाँ होती है एक, एक जो के आकार की वृत्ति है तो पहले ढे आकार की वृत्ति दूसरी वृत्ति भी ढेर के आकार तभी वो लमान वृत्ति होती है एक समान समान वृत्ति का पूर्व वृत्ति शांत होगी और नूतन वृत्ति का उधर बोधा रहेगा तो कहते ना विजाती वृत्ति नहीं होना चाहिए विजाती वृत्ति होने से मतलब पूर्ण नहीं होगी ना इस है। बहुत भाई अभ्यास वो तो अच्छी थे भगवान ने क्या कहा है? तू? आगे। आगे। आगे। तू है? क्या? अभ्यास अभ्यासन शु कौन थे वैराग्य क्या अभ्यास वैराग्य दोनों प्रथम भगवान ने दोनों को कहा है ना साफ़ से खूब पढ़ करके छह दर्शनों का खूब बड़ा विद्वान बन जाए है ना अन्य शास्त्रों को भी बड़ा विद्वान बन जाए लेकिन इसको कल्याण का साधन गीता में कहीं कहा है ज्ञान अप्रोक्ष मोक्ष का साधन है वो कैसे होता है मन के निगृहित होने पर ही ज्ञान होगा और तो मन निगृहित कैसे होगा भगवान वैराग्य अभ्यास हो वैराग्य यहाँ भी अभ्यास, भी अभ्यास की बात आई और सूत्र में गीता में भी तो अभ्यास नहीं करने से जो ध्यान का अभ्यास जो है ना एकाग्रता का अभ्यास मन के बस की बात है अभ्यास नो कौन से वैराग्याण से अग्री थी मन को निगृहित कैसे करेंगे अभ्यास हो जब तक मन निगरीत नहीं होगा तब तक अप्रोक साक्षात्कारात्मा का नहीं होगा और मन को निगृहित करने के लिए आपको योग का अभ्यास ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा और वो आजकल वो है ही नहीं तभी तो कुछ फायदा नहीं होता पढ़े और जो कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं गुरु कृपा से कुछ बोध हो गया और उनका अभ्यास साधना का दृढ़ है तो उनका कल्याण हो जाता है और बड़े बड़े पढ़े लिखने को कुछ होता नहीं साधन पक्ष में भी सभी सोना चाहिए देखेंगे तो प्रकार के परिणाम है ना Intent? तो पहले जो तीन प्रकार के परिणाम बताए गए वो चित्त के थे, चित का एकाग्रता परिणाम और चित्त का समाधि चित कि चित तो जैसे चित्त में तीन प्रकार के परिणाम होते हैं न तो वैसे भूत और इंद्रियों में भी परिणाम होते हैं भूत और इंद्रियो भूत के देना पंच भूत और इंद्रिया ये ते तीन कार्य है कि पूर्वोक्त चित्त परिणाम पूर्व में चित्त के परिणाम के द्वारा क्या होगा? या देखो उसमें लिखा है है पूर्वोत्तेन चित्त परिणाम पूर्व में ए, कहे गए चित्त के परिणाम के द्वारा पूर्व में कहे गए चित्त के परिणाम द्वारा भूत के सुसूत्र में देखेंगे भूत तथा इंद्रियों में होने वाले धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम का व्याख्यान हो गया किस किस परिणाम का व्याख्यान हो गया धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम का हाँ धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम का व्याख्यान हो गया धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम ये किसमें होता है भूतों और है। हो में और इंद्रियों में अच्छा भूत तथा इंद्रियों में होने वाले धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम का व्याख्यान हो गया तो ये किसमें परिणाम होंगे ये भूत इंद्रियों में कौन कौन परिणाम होते हैं लक्षण और अवस्था परिणामों का व्याख्यान हुआ किसके द्वारा व्याख्यान होगा पूर्वो पूर पूर्व में कहे गए चित्र के परिणाम के द्वारा पूर्व में कहे गए चित्र के परिणाम के मतलब पूर्व में जो चित्त का परिणाम कहा गया है उनके द्वारा इनका भी कथन हो गया व्याख्यान हो गया मतलब कथन उनके कथन से भूत और इंद्रियों में होने वाले धर्म लक्षण अवस्था परिणाम का भी कथन हो गया ऐसा जानना चाहिए कैसे तो उसको स्पष्ट करते हैं हाँ यहाँ एक है ना एक तेन का अर्थ है पूर्वोक्तना चित्त परिणाम धर्म लक्षण अवस्था रूपेण है एक का ये अर्थ है कि पूर्वोक्तन धर्म लक्षण अवस्था रूपेण चित्त परिणाम कि पूर्व में कहे गए धर्म लक्षण तथा अवस्था रूप चित्त के परिणाम के द्वारा पूर्वोक्त चित्त का परिणाम किन् धर्म रूप लक्षण रूप और आपने तीन प्रकार का परिणाम निरोध परिणाम समाजिक परिणाम पर और एकाग्रता परिणाम यही सुना है ना अब ये धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम क्या है तो ये अभी आपको समझाया जाएगा है ना मतलब ये जो तीन परिणाम आए हैं ना तो इनमें से इनमें भी धर्म परिणाम कैसा है लक्षण परिणाम कैसा है अवस्था परिणाम कैसा बताया जाएगा ये नहीं समझना की पहले में जो निरोध परिणाम कहा गया है वो धर्म परिणाम है फिर क्या कहा गया है समाधि परिणाम तब वो लक्षण परिणाम है एकादशा परिणाम अवस्था परिणाम में ऐसा के दे नहीं समझना है है ना तो कैसे समझना है में आएगा पूर्व में कहे गए धर्म लक्षण तथा अवस्था रूप परिणाम के द्वारा कौन कौन परिणाम धर्म लक्षण तथा अवस्था रूप किसका परिणाम तो चित्र के परिणाम के द्वारा भूत तथा इंद्रियों में होने वाले धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम को कहा हुआ जानना चाहिए धर्म परिणामों लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम क्या धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम क्या उगता मेरी सभ्या धर्म परिणाम लक्षण परिणाम क्या अवस्था परिणाम उगता ले सभ्या धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम को कहा हुआ जानना चाहिए उसको भी कहा हुआ जानना चाहिए कैसे तो अब समझाते हैं जो ये सूत्रार्थ हुआ ना ये तो कैसे कहा हुआ जानना चाहिए तो उसको समझाते हैं तीन प्रकार के परिणामों में तो तीन प्रकार के परिणाम जो भी आए ना इसमें प्रथम क्या है धर्म परिणाम इस वाक्य की समाप्ति में देखेंगे धर्म परिणाम लिखा है ना है ना तो तत्रकार से त्रिशु परिणामेश तीन प्रकार के परिणामों में पहला क्या है धर्म परिणाम तो धर्म परिणाम को बताते हैं व्युत्थान निरोधयो हो धर्मयो धर्म यो अविभव प्रादुर्भाव धर्म नहीं धर्म परिणाम व्युत्थान निरोधर्मयो हो व्युत्थान धर्म और निरोधर्म का अविभव और प्रादुर्भाव बताएंगे पहले जो है ना किसका अविभव कहाँ पे आता पहले के सूत्रों में पहले के सूत्रों में अभि हो प्रादुर्भाव आया था सूत्रों में तो किसका अभिभो किसका प्रादुर्भाव बताइए का का संस्कार नहीं संस्कार का, का समाधि में क्या होगा संस्कार का और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव यह आया था ना तो यहाँ वहाँ पर क्या था संस्कार था न शब्द संस्कार निरोध संस्कार यहाँ पर धर्म शब्द आ गया है तो ध्यान देना तो यहाँ पर धर्म शब्द संस्कार का बोझा गया कि संस्कार किस में रहते हैं चित्त में तो चित्त में संस्कार रहते हैं तो चित्त का धर्म क्या हो गया तो, संस्कार थिक्षु. संस्कार चित्त में रहता है चित्त में कौन रहता है तो चित्त का ये धर्म बन गया संस्कार संस्कार का धर्म संस्कारत्व जो संस्कार में संस्कारत्व रहता है चित्त का धर्म तो चित्त में संस्कार रहता है तो यहाँ देखेंगे धर्म के लिए क्या शब्द है संस्कार ना की व्युष्टान संस्कार रूप धर्म या व्युष्ठान संस्कार का व्युष्टान निरोध है ना ऐसा लगा देंगे कि निरोध संस्कार का अभिभव तथा व्युष्ठान संस्कार का प्रादुर्भाव ये किसमें होगा बोलो किस्त में तो धर्म हो गया उठान संस्कार हो निरोध संस्कार तो धर्मी कौन हो जाएगा बहुत बढ़िया है तो लगाएंगे व्युत्थान संस्कार का ये निरोध संस्कार का अभिभाव तथा नहीं निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव मतलब तथा संस्कार का अभिभव मतलब संस्कार का तथा निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव धर्मी चित्त में होने वाला धर्म परिणाम है धर्मी चित्त में होने वाला धर्म परिणाम है तो उसके धर्म क्या है धर्मी चित्त और उसका धर्म क्या है संस्कार है ना तो संस्कारों का परिणाम हो गया ना ये किसका परिणाम हो नाम धर्म, किसी धर्म का हो हो गया गया किसी धर्म का अब हो गया। तो संस्कार का परिणाम हो गया मतलब संस्कारों की एक अवस्था हो गई तो धर्मी चित्त में होने वाला धर्म परिणाम है तो धर्म परिणाम समझ गए तो अभी जो है ना धर्म परिणाम पहले जिसको बताया था वहाँ पर ये निरोध परिणाम था क्या वहाँ संस्कार का अभिभवान संस्कार का अभिभव और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव इसको निरोध परिणाम कहा था ना चित्त का तो जो चित्त का जो निरोध परिणाम है उसके उसको यहाँ पर क्या कह दिया इन्होंने ठीक है, है? नहीं। नहीं। तो धर्म परिणाम जानना चाहिए पंक्ति लग जाएगी आगे देखेंगे लक्षण परिणाम निरोधकक्षण त्रिभी परिणाम क्या लक्षण परिणाम क्या क्या लक्षण परिणाम लक्षण परिणाम क्या है निरोध त्रिभी अधक्त लक्षण परिणाम को बताते हैं निरोध कैसा है लक्षणा त्रिलक्षण लक्षणा का ही अर्थ किया है यहाँ पर त्रिभी युक्त yeah. लक्षण परिणाम को समझा सं रहे हैं। लक्षण परिणाम है ना अभी लक्षण परिणाम क्या लिखा है इसका मतलब क्या लक्षण परिणाम और लक्षण परिणाम मतलब लक्षण परिणाम का निरूपण या त्रिलक्षण का क्या रथ है त्रिवी त्रिवी अर... त्रिवी अद्विभी है ना त्रिवी अद्विर युक्त की तीन काल की स्थितियों से युक्त होना त्रिलक्षणा का क्या हुआ की काल त्रय की स्थितियों से युक्त होना तीन काल की स्थिति से युक्त होना यह किसका हुआ त्रिलक्षणा का निरोध तीन लक्षण वाला होता है अर्थात निरोध तीन काल की स्थितियों से युक्त होता है निरोध तीन लक्षण वाला होता है अर्थात निरोध क्या कहे तीन काल की स्थितियों से ऐसी भी मतलब तीन काल की स्थितियों से युक्त होता है तीन काल की स्थितियों से कौन युक्त होता है निरोध कैसे तो उसको समझाते हैं सलु अनागत लक्षणम अध्वानम सह खु अनागत लक्षण अधर्मत्व अना क्रांत वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्न क्या हस्ता से लेना है पर निरोधा से क्या लेना है तो निरोध समझाते हैं खलु वाक्य अलंकार में है अनागत लक्षणम अध्वानम अनागत लक्षणम अध्वनम है ना वो जो था ना त्रि त्रिलक्षण युक्त तीन लक्षणों वाला अर्थात तीन काल की स्थितियों से युक्त है तो तीनों काल की स्थितियों से युक्त बता रहे हैं किसको निरोध को अच्छा नियुग तो साथ लेना है खलु वाक्य अलंकार में है अनागत लक्षण की स्थिति वाला अनागत लक्षण मध्यम का क्या है भविष्यकालीन स्थिति वाला भविष्यकालिक मिट्टी से घट होता है मिट्टी से घट है? होता है तो घट बनने के पहले संख्योग सिद्धांत के अनुसार योग सिद्धांत के अनुसार संघ सिद्धांत के अनुसार घट में मिट्टी में घट है की नहीं है क्योंकि यहाँ क्या है कि वो सत्य जो बाद पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है तो जिसकी उत्पत्ति होती है वो पहले से विद्यमान रहता है तो घट की उत्पत्ति के पहले घट किस में विद्यमान है मिट्टी में विद्यमान है तो अब मिट्टी में घट विद्यमान है या कहिए मिट्टी में घट की स्थिति है घट बनने से पहले मिट्टी में घट की तो घट बनने से पहले मिट्टी में जो घट की स्थिति है उसे वर्तमान स्थिति कहेंगे या भविष्य स्थिति कहेंगे घट बनने से पहले हाँ हाँ घट बनने से पहले मिट्टी में की स्थिति यह वो कैसी है काली की स्थिति है बात समझ में और जब घट बन जायेगा तो की कैसी स्थिति होगी वर्तमान काली की स्थिति होगी ये मतलब है मिट्टी में घट बनने से पहले मिट्टी में घट है या घट बनने से पहले मिट्टी में घटती स्थिति कैसी स्थिति है भविष्यकाली की स्थिति है पंक्ति लगायेंगे Uh, अनागत लक्षण है भविष्य भविष्यकाली की स्थिति को प्रथम पहले पहले भविष्यकाली भविष्य को छोड़कर हित छोड़कर हित करता कौन है सा निरोध ध्यान देंगे निरोध किसका करना है आपको संसारों का है मतलब निरोध किसका करना है समाधि में संसारों का क्यों समाधि काल में किसका निरोध करना है हाँ तो जो निरोध है ना तो निरोध ध्या, करना है तो चित्त में निरोध विद्यमान है या निरोध के पहले चित्त में जो निरोध है वो भविष्यकाली की निरोध के पहले चित्त में निरोध है या निरोध के पहले चित्त में निरोध की स्थिति है निरोध के पहले चित्त में निरोध की स्थिति है तो इस स्थिति को कौन सी स्थिति कहेंगे हाँ अनागत लक्षण स्थिति या भविष्य स्थिति ठीक है अब ये पंक्ति लगाएंगे निरोध निरोध पहले भविष्यकालिक स्थिति को छोड़कर ध्यान दो मिट्टी घट बनने से पहले मिट्टी में घट है तो कौन सी स्थिति है उसकी भविष्यकालिक स्थिति और फिर क्या होगा भविष्यकाली स्थिति को छोड़ेगा ना जब मिट्टी से घट उत्पन्न होगा भविष्यकालिक स्थिति को छोड़ेगा लेकिन घटित तो धर्म को छोड़ेगा क्या कर? घर hmm. घटी भविष्यकाली की स्थिति को छोड़ेगा घटित धर्म को hmm. तो उसी प्रकार से क्या है की मतलब निरोध के पहले जो चित्त में निरोध की स्थिति है उस स्थिति को क्या कहेंगे भविष्य नहीं, hmm. hmm. नहीं चित्त के निरोध के पहले निरोध के पहले चित्त में जो निरोध की स्थिति है उस स्थिति को क्या कहेंगे भविष्यकाली की स्थिति तो जब निरोध होगा उस समय भविष्यकाली की स्थिति रहेगी कि वर्तमान काली होगी का तो वही बता रहे हैं भविष्य की स्थिति समाप्त होगी फिर वर्तमान काली की स्थिति आएगी तो भविष्य ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि सबका जो गया है ना पहले से है वस्तु नहीं हो सकता जो है वो पहले पे है सत्य वो तो इस कारण से ऐसा कहते हैं की साकार से निरोध निरोध पहले अनागत लक्षण मत गए भविष्यकाली की स्थिति निरोध पहले भविष्यकाली की स्थिति को छोड़कर धर्मत्व कहते निरोधत्व निरोध पहले भविष्य को छोड़कर और निरोधक का अतिक्रमण न करते हुए या निरोध होते समय तो निरोधत्व निरो छूटेगा तो वही है धर्मत्व क्या लेना है निरोधत्व निरोधत्व रूप धर्मत्व है ना कि निरोधत्व का अतिक्रमण न करते हुए या निरोधत्व को न छोड़ते हुए वर्तमान काली की स्थिति को प्राप्त होता है करते वर्तमान लक्षण की स्थिति और की को प्राप्त होता है वर्तमान काली की स्थिति को कौन प्राप्त होता है पता तो निध है ना? न तो कैसे वो प्राप्त होता है पहले भविष्यकाली की स्थिति को छोड़कर निरोधक धर्म को न छोड़ते हुए वर्तमान कालिक स्थिति को प्राप्त करता है इस बढ़काली की छूटेगी फिर वर्तमान काली की को प्राप्त होगा। लगा हाँ, तो लगाध जो होने वाला है वो पहले से उसकी भविष्यत भविष्यकालिक स्थिति है यदि पहले से न मानी जाए तो आगे भी नहीं होगा हाँ ऐसा ही उनका अभिप्राय है तो से नहीं, इन से नहीं करना चाहिए बढ़ रहा है बढ़ रहा है, साधन का अभ्यास है। पढ़ें पढ़ें पढ़ें तो गलत चीजें हैं लोग पढ़ने पढ़ाने के अभ्यास को लोग सोचते हमारी साधना गति हो रही है ये तो शब्द ज्ञान का विस्तार तो हो रहा है पढ़ने पढ़ने से अब वो तो अंतर दृष्टि करने से वो क्या है साधना का विस्तार होगा अलग अलग दो बातें हैं इस नहीं चाहिए होनी चाहिए नहीं आगे देखेंगे एक, कहां चला तो ना। काली के को प्राप्त होता है यह ये जिसके होने पर हस्त का अर्थ है यहाँ पर निरोधस्त जिसके होने पर निरोध की अपने स्वरूप से अभिव्यक्ति होती है निरोध की अपने निरोध की अपने रूप से अभ्यक्ति होती है निरोध फिर अपने रूप से आ जाएगा ना जिसकी से जिसके होने पर, पर। मतलब होने पर वर्तमान काली की स्थिति के होने पर से जिसके होने पर मतलब वर्तमान काली की स्थिति होने पर निरोध की अपने रूप से अभिव्यक्ति होती है अब निरोध किस रूप से हो गया अपने रूप से अभ्यक्ति होती है ठीक है ना ऐसा ऐसा यहाँ पर वर्तमान कालिक स्थिति वर्तमान काली की स्थिति और अस्थ्य निरोधस्त अस ऐसा निरोध की वर्तमान काली की स्थिति द्वितीय दूसरी स्थिति है द्वितीय द्वितीय स्थिति है अस्तकार वर्तमान काली की स्थिति निरोध की यह स्थिति हो वर्तमान काली की स्थिति यह द्वितीय अधिकीय स्थिति है निरोध की प्रथम स्थिति क्या है की स्थिति वर्तमान काली की स्थिति को क्या कहेंगे द्वितीय स्थिति ठीक है पहले भविष्यकालिक स्थिति होती है और इसके बाद वर्तमान काली की स्थिति होती है आगे चलेंगे न क्या अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्यामु यही है ना अच्छा आप भी ध्यान देंगे कि जिस समय भविष्यकालिक वस्तु वर्तमान हो गई भविष्यकालिक वस्तु कैसी हो गयी कह सकते हैं कि अतीत वस्तु वर्तमान हो गयी क्या होगी अतीत वस्तु वर्तमान हो गयी तो ये विचार करना बस कोई याद है ना मेरी मतलब भविष्यकालिक वस्तु वर्तमान हो गई या कहे अतीतकालिक वस्तु कैसे अतीत वस्तु वर्तमान हो गयी जब अतीत वर्तमान कौन होगी अतीत वस्तु तो विचार करना है कि उस समय तो जब अतीत वस्तु वर्तमान हुई है तो उस वस्तु में अतीतत्व तो है या नहीं अतीतत्व अतीत तो है या नहीं।, नहीं तो देखो गीता क्या कहती है ना सतो विदे ना वाहो विदते सत वस्तु का अभाव नहीं होता है तो वो क्या है कि अतीतत्व तो सत वस्तु था ना पहले तो अतीत जो सत्यु है तो तो सत्य अभाव नहीं होता है भगवान कहते हैं तो अतीत जो सत वस्तु है उसका अभाव होगा तो अतीत भी विद्यमान रहेगा यही कहें अतीत तो वर्तमान तो एक साल जो लोग रहेंगे तो कहते हैं कि वर्तमान तो, तो क्या है कि प्रकट होकर के प्रागुर् होकर रहेगा और सुख रूप से कौन रहेगा कौन रहेगा बस वजह अतीत सूक्ष्म रूप से रहेगा अथवा का यह जो काली की स्थिति की वो कैसी होगी रहेगी ठीक है रहे सुष्वुरुण, सुष्वुरुण। अब यही इसी को बताना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं अतीत और अनागत स्थिति से रहित नहीं होता है कौन वो निरोध निरोध है ना कि जो चित्त का निरोध है वो अतीत और अनागत स्थिति से रहित नहीं होता है अतीत स्थिति का मतलब क्या है भविष्यकालिक स्थिति वर्तमान और निरोध के वर्तमान होने पर की स्थिति रहती है अतीत रहता है तो अतीत लक्षण करते अतीत अतीत क्या है की स्थिति, तो की स्थिति का सर्वथा होता है क्या अच्छा एक मिनट थोड़ा ये कुछ बना हमारे समझाने की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर आ गया प्रक्रिया में थोड़ा शब्द प्रयोग हमने ठीक नहीं किया उसको पूना समझेंगे हमने क्या बताया आपको कि भविष्यत वर्तमान होने पर क्या होगा भविष्यत भविष्यकालिक स्थिति का अभाव होगा क्या तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना जो भविष्यकालिक वस्तु स्थिति को यहाँ पर कहेंगे क्या कहा है भविष्यकालिक वस्तु भविष्य जब पैदे प्यार होता है भविष्यकालिक स्थिति होती है और जब वस्तु वर्तमान हो जाती है तो भविष्यकालिक स्थिति होती है क्या होती है वर्तमान स्थिति भविष्यकालिक स्थिति कैसी हो गई सुख रुख से हो गई अतीत हो गई फिर ठीक ही है जो अपने तरीका समझाया ठीक, बिल्कुल ठीक है, है ना? तो वही भविष्यकालिक स्थिति समाप्त होने का मतलब है कि वो अतीत हो गया उसको ठीक है ठीक है ठीक है और अनागत को ध्यान देंगे कि जिस समय भविष्यकालिक स्थिति समाप्त होकर के वर्तमान की स्थिति आ गई है कौन सी आ गई है वर्तमान कालिक स्थिति आ चुकी है अब भी क्या होगा आगे घट भविष्य काली को फिर भूतकालिका क्या वर्तमान भविष्य और भूतकालिक तो जब वर्तमान काली की स्थिति घटती है उसमें भूतकाली की स्थिति है क्या भूतकाली की स्थिति तो भूतकाली की स्थिति को यदि असत मान लिया जाए तो फिर क्या होगा ना भागो हाँ hmm. hmm. दोबारा समझ जिस समय वस्तु विद्यमान है जिस समय वस्तु वर्तमान है उस समय उसकी अतीत अतीतकालिक स्थिति है नहीं। नहीं। तो विचार करना अतीत अतीतकालिक वस्तु सर असत है, है। यदि अतीत अतीतकालिक वस्तु को क्या मान लिया जाए अतीत अतीत का वस्तु अतीत होती है ना घर फूट गया तो घर कैसा हो गया अतीत हो गया तो अतीत अतीतकालिक स्थिति होती है ना तो अतीतकाली की स्थिति सब है तो उसका अभाव होता है क्या कब अभाव नहीं होता है उत्पत्ति से है ना? उत्पत्ति से नहीं। इसका अभाव नहीं होता है अतीतकाली की स्थिति का तो वही यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर अतीत भी लिखा है ना तो अनादत भी लिखा है अतीत भी लिखा है और अनादत भी लिखा तो भंशत की स्थिति वर्तमान काली की स्थिति और भूतकालिक स्थिति भूत मतलब अतीतकालिक स्थिति विचार करना कुछ असुविधा हो तो पूछ लेंगे हमसे आप है ना और ऐसा करनागत स्थितियों निरोध अतीत तथा अनागत स्थिति से रहित नहीं, नहीं होता है ध्यान लेंगे अभी जो पाठ आया है ना कि प्रथम क्या होगा वर्ष वो वर भविष्यकालिक वर स्थिति को छोड़कर निरोधक धर्म का अतिक्रमण न करते हुए निरोधक को न छोड़ते हुए वर्तमान स्थिति को प्राप्त होता है कौन वर्तमान स्थिति को प्राप्त होता है तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये क्या है कि ये पहले तो बताया गया धर्म परिणाम और तो अब बताया जा रहा है धर्म का लक्षण परिणाम धर्म का लक्षण परिणाम चल रहा है ना अब लक्षण परिणाम चल रहा है लक्षण परिणाम पर कि वो काल ये तीनो काली, तीनो काल ये तीनों तीनों की जो स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ एक जैसी रहती हैं क्या कभी सूक्ष्म रहती है कभी स्थूल रहती है तो ये क्या होगा लक्षण परिणाम कर उन स्थितियों का परिणाम तो लक्षण परिणाम किसका होगा धर्म का किसका होगा हाँ लक्षण परिणाम धर्मो का होगा ध्यान देना तो ये लक्षण परिणाम को समझा रहा है यहाँ पर कहाँ पर आया क्या न चा क्या मतलब और निगर रे अतीत तथा अनागत स्थितियों से रहित नहीं होता है तथा अभी को रहे थे? निरोध को निरोध को कहा त्रिविधित युक्ता यहाँ से क्या समझा रहे हैं लक्षण परिणाम निरोध को लेकर के ना अब लक्षण परिणाम दुस्थान को लेकर समझाया जा रहा है, है ना? धर्म का लक्षण परिणाम है चित्त का धर्म क्या है आपका निरोध तो उसका लक्षण परिणाम चित्त का धर्म है निरोध तो उसका लक्षण अब का परिणाम लक्षण परिणाम उसी प्रकार से विस्थान तीन लक्षणों वाला होता है का लक्षण युक्त उसी प्रकार तीन स्थितियों से उसी प्रकार ऐसा लगाना उसी प्रकार त्रिलक्षणम कर रहे तिर भी उसी प्रकार तीन स्थितियों से युक्त वर्तमानम वर्तमान लक्षण की स्थिति को छोड़कर वर्तमान काली की स्थिति को छोड़ उसी प्रकार तीन, तीन स्थितियों से युक्त वर्तमान काली की स्थिति को छोड़कर तीन स्थितियाँ किसकी व्युत्थान संस्कार की तीन स्थितियाँ कैसी भविष्यकालिक वर्तमान और अतीतकालिक है ना तीन स्थितियाँ होगी ना ठीक है अब ये आगे आप विचार करिए इसी इसी प्रकार से इसी प्रकार तीन इस से तीन स्थितियों से युक्त वर्तमान कालिक स्थिति इस, इस प्रकार तीन स्थितियों से युक्त दुस्थान ऐसा कर लेना श्रीलक्षण का उत्तर इसी प्रकार तीन स्थितियों से युक्त कौन दुस्थान दुस्थान तो तीन स्थितियों से युद्ध व्युत्थान वर्तमान लक्षण करके वर्तमान काली की स्थिति को छोड़कर वर्तमान काली की स्थिति को कौन छोड़ेगा कितनी स्थितियों वाला है तीन स्थितियों वाला वर्तमान काली की स्थिति को छोड़कर अपने व्युत्थान तो, धर्म से तो लेना रहा है अपने व्युत्थानक रूप धर्म का अतिक्रमण न करते हुए अपने व्युत्थानक रूप धर्म को न छोड़ते हुए अतीत लक्षण प्रतिपन्न करके कि अतीत की को प्राप्त करता है अतीत की स्थिति को ध्यान कि यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर वर्तमान वर्तमान वर्तमान है तो की स्थिति को छोड़ेगा जब जब होता है भविष्यत भविष्यकाली की स्थिति में तो भविष्यत भविष्यकाली की स्थिति को छोड़ता है और वर्तमान होता है तो वर्तमान काली की स्थिति को छोड़ता है तो फिर किस स्थिति में जाएगा अति वर्तमान काली की स्थिति को छोड़ने पर अतीत काली की स्थिति में जाएगा तो वही है अतीत करते अतीत कर स्थिति को प्राप्त होता है तो अत्व कौनसी स्थिति है ध्यान देंगे तो व्युत्थान की प्रथम स्थिति होगी जब वो निरोध काल में निरोध काल में व्युत्थान की स्थिति कैसी होगी बोलो भविष्य है <laughs> ना <नुशर्कालिक, laughs> निरोध काल में व्युत्थान की स्थिति होगी भविष्यकालिक तो एक स्थिति तो ये हो गई और दूसरी स्थिति उसकी क्या होगी वर्तमान कालिक और तीसरी स्थिति अशीतकालिकाल की बात ही है तो भूख की स्थिति को ही स्थिति स्थिति करते है, का है ना इसका वर्णन हुआ ऐसा ऐसा क्या नहीं। क्या ये से है नहीं। पहले ऐसा से क्या लिया था पहले भी ऐसा आया था, था। अच्छा तो यहाँ भी ऐसा से ले लेना क्या फिर नहीं नहीं अभी तो ऐसा आ रहा है ये अतीत वाला ले लेना है ना का की अतीत अब की स्थिति है, है? की की अतीत स्थिति क्या है तृतीय स्थिति है अभी को कहाँ है नहीं। नहीं। अच्छा ठीक है अब एक पार्ट अपना यहाँ पर है ना क्या अनागत वर्तमान युक्तम अनागत वर्तमान अनागत अर्थ है भविष्य और वर्तमान कर वर्तमान लक्षण कर, कर स्थिति जिस समय ध्यान देना उसकी भविष्यकाली की स्थिति होती है ना, नहीं जिस समय उसकी होती है अतीत अतीतकाली की स्थिति उस समय भविष्यकाली की स्थिति कैसी रहेगी से? जिस समय कैसी स्थिति होती है अतीत अतीतकाली की स्थिति होती है तो भविष्य कैसी रहेगी और वर्तमान काली की स्थिति यही है ना कहा और अनागत तथा वर्तमान काली की स्थिति से रहित नहीं रहता है क्या होगा अनागत तथा वर्तमान काली की स्थिति से रहित नहीं होता है कौन कौन नहीं होता है अतीतकालिक स्थिति नहीं नहीं अतीत कालिक स्थिति वाला व्युथान संस्कार ये तो गृह कौन नहीं होता है और विस्थान संस्कार अनागत कालिक तथा वर्तमान कालिक स्थिति से रहित नहीं होता है लग जाएगा न्युत्तम एवं पुनर्व्युत्थान उप अनागत लक्षण एवं पुनर्व्युत्थान उत्तम एवं पुनः इस प्रकार फिर कब व्युत्थान काल में इस प्रकार पुनः पुनाकार रजुत्थान काल इस प्रकार व्युत्थान काल में उत्तम पद मानव कर्थ है प्राप्त होने वाला व्युत्थान काल में क्या प्राप्त होगा व्युत्थान इस प्रकार पुनाकर् रजुत्थान काल उत्सम पद मानव इस प्रकार व्युत्थान काल में प्राप्त होने वाला व्युत्थान व्युत्थान आगे क्या है अनागत लक्षण मित्वा मतलब भविष्य काली, के कर, काली के कर, भिठानत्त की स्थिति को छोड़कर भविष्य की स्थिति को छोड़कर अपने व्युस्थान धर्मत्व करत्व का अतिक्रमण न करते हुए वर्तमान काली की स्थिति को प्राप्त होता है कौन है ना विस्थान संस्कार वर्तमान काली की स्थिति को प्राप्त तो होता है यत्र अस्त स्वरूपाव्यक्तु सत्या सत्यांग व्यापारा जब इसकी स्वरूपा व्यक्ति होने पर व्यापार होता है किसके व्युत्थान के ये जब व्युत्थान के स्वरूप की अभिव्यक्ति होने पर कार्य होता है व्युत्थान के स्वरूप की अभिव्यक्ति मतलब जब व्युत्थान वर्तमान का अधिक होगा सभी तो व्यवहार हो जाएगा कार्य व्यवहार यत्रकार से जब यत्र जब अर्थकार जब व्युत्थान के स्वरूप की अभिव्यक्ति होने पर क्या होता है व्यवहार होता है व्युत्थान के स्वरूप की अभिव्यक्ति होने पर क्या होता है व्यवहार होता है अगले ध्यान देना है ना अस्तुत्थान की या द्वितीय की या अच्छा इस समय भी क्या है कि अतीत स्थिति अनागत स्थिति सूक्ष्म शुरू से रहेगी ना नचा और अतीत का राज्युतम न और विस्थान अतीत अतीतिक स्थिति तथा वर्तमान कालिक स्थिति से रहित नहीं होता है विस्थान विस्थान किस काल काल वाला वाला अब ध्यान देना है तो चित्त का धर्म परिणाम और धर्म का लक्षण परिणाम अब क्या रहा है अवस्था परिणाम तथा अवस्था परिणाम उसी प्रकार अवस्था परिणाम को देखेंगे तत्व क्षणेतु तब निरोध काल में निरोध के संस्कार बलवान होते हैं निरोध काल में निरोध के संस्कार बलवान होते हैं दुर्बला संस्कार तथा संस्कार दुर्बल होते हैं संस्कार कब संस्कार कब? आ, कब कब निरोध संस्कार दुर्बल होते हैं निरोध ठीक है कि निरोध काल में निरोध संस्कार बलवान होते हैं संस्कार दुर्बला भवन के व्युत्थान संस्कार दुर्बल होते हैं धर्माणाम अवस्था परिणाम यह धर्म का अवस्था परिणाम ये क्या है धर्म का अच्छा चित्त का धर्म परिणाम धर्म का लक्षण परिणाम और लक्षण का, आ, ये का अच्छा ये धर्मों का अवस्था परिणाम तो धर्म में क्या है यहाँ पर यह व्युथान संस्कार निरूप संस्कार है संस्कार तो ये व्युथान संस्कार रूप धर्म का अवस्था परिणाम परिणाम में धर्म ही परिणाम परिणाम परिणाम धर्मी धर्मी पर धर्मी का का धर्मों के द्वारा मतलब जो बनी रहे और धर्म धर्म में में होने लगे तो परिणाम होने से धर्मी का परिणाम कह जाएगा कहते धर्मी का धर्मी धर्म के द्वारा परिणाम धर्म कौन है विश्वास संस्था रोज निरोधर्मो का धर्मों का तीन काल वाली स्थितियों से परिणाम धर्मों का तीन काल की स्थितियों से परिणाम तीन काल की स्थितियों से किसका परिणाम होता है धर्म का धर्म एक ही जैसे नहीं रहेंगे अभी उत्थान कालिक है और वर्तमान कालिक आगे ध्यान देना कम हुआ कि धर्मी का धर्म से परिणाम और धर्मों का धर्मों का तीन स्थिति वाले लक्षणों से परिणाम और लक्षणा नाम अभी अवस्था भी परिणाम तथा लक्षणों का भी अवस्था के द्वारा परिणाम होता है लक्षण का भी है? अच्छा। अच्छा। तो तो कल पूछेंगे एवं अवस्था परिणाम ही शून्यम न क्षण वृत्तम होती सके इस प्रकार धर्म परिणाम लक्षण परिणाम तथा अवस्था परिणाम से रहित होकर गुणवृत्तम करके गुण का स्वभाव की धर्म में लक्षण और अवस्था परिणाम से रहित होकर गुणों का स्वभाव एक क्षण भी नहीं रहता है गुणों का स्वभाव एक क्षण भी मतलब गुणों का स्वभाव एक क्षण भी इनके बिना नहीं रहता है किनके बिना धर्म धर्म लक्षण और अवस्था परिणामों से रहित नहीं होता है कौन गुणों का हाँ स्वरूप करते हैं गुणों का कार्य भी समझ सकते हैं गुणों का कि गुणों का कार्य धर्म लक्षणों और व्यवस्था परिणामों से सुन लोकर नहीं रह सकता है यहाँ पर गुण वृत्तम कर कार्य कर सकते हैं आगे ध्यान देंगे चलम या गुण वृत्तम गुणों का स्वभाव चंचल है या गुणों का कार्य चंचल है गुणों का स्वभाव चंचल है तो गुण स्वाभ्या प्रकृति कारणम उत्तम गुणानाम की किन्तु कर दे गुणा नाम इस प्रकार गुण के स्वभाव को प्रकृति का कारण कहा गया है ऐसा लगाना इस प्र गुणान प्रवृत्ति कारण गुण स्वाभाव्यम प्रवृत्ति कारण गुण स्वाम इन गुणों की प्रवृत्ति का कारण क्या है गुण का स्वभाव गुणों की प्रवृत्ति का कारण है गुणों का स्वभाव भूत इंद्रिय सुख भूत और इंद्री में होने वाला धर्म धर्मी के भेद से तीन प्रकार का परिणाम जानना चाहिए भूत तथा इंद्री में होने वाले धर्म धर्मी वेद से तीन प्रकार का परिणाम जानना चाहिए जब भेद नहीं था तो अच्छा ठीक है तीन प्रकार का परिणाम कैसे जानना चाहिए धर्म धर्मी का ढेल होने से आगे देखेंगे परमार्थ तो एक ही परिणाम कि वास्तव में तो एक ही परिणाम है वास्तव में तो एक ही परिणाम है ओम पूर्णा पूर्णमिदेणस्या